ओम सहना बह नोभुन तो सह वी करवावै तेजस्वी तमस्त मेदाव शांति ही, शांति ही, शांति ही। हा जी वेदनिष्ठ जी बताएंगे द्रव्य की परिभाषा क्रिया गुणवाला उसमें दोनों हो अथवा भी हो वाला हो अथवा वाला उसको वो का लक्षण है समवायी किसको कहते हैं समवायी तो है जैसे? है। जैसे जैसे जी बिना रह ही सकता तो उसका आ, रहते कौन आश्रय है, है? अच्छा अच्छा हाँ जी समवायी किसको कहते हैं जिसमें द्रव्य गुण कर्म रहते हैं वो का जिसमें अच्छा जिसमें द्रव्य गुण कर्म रहते हैं उसको समवाय कहते हैं तो द्रव्य में द्रव्य रहेगा द्रव्य में द्रव्य जैसे द्रव्य में द्रव्य कैसे रहेगा ये पुस्तक मेरे में रह सकता है क्या द्रव्य में द्रव्य कैसे रहेगा नंदकिशोर जी ये कह रहे हैं द्रव्य में द्रव्य रहता है रह सकता है कैसे धारण करेगा अब मैं इसको कैसे धारण करूंगा नहीं आप जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे जब मैं आपसे पूछूंगा तब आप बताए अब मुझसे पूछ रहे जैसे कि मिट्टी से घड़ा बनाया रहा हूं तो कार्य को, को किस मटके को किसने धारण किया मिट्टी, मिट्टी ने धारण किया यानी द्रव्य को द्रव्य ने धारण किया है ये उदाहरण है समझ में आए ये है उन्होंने जो बताया द्रव्य में द्रव्य रहता है हाँ डरने की कोई बात नहीं है भैया सोचने की पता नहीं ठीक है या नहीं है ऐसा कुछ सोचने की बात नहीं है सूत्र स्वयं कहता है द्रव्य उसको कहते हैं जो द्रव्य दूसरे द्रव्य, नहीं, नहीं। नहीं। दूसरे द्रव्य को धारण करता हो द्रव्य उसको कहते हैं जो गुण को धारण करता हो द्रव्य उसको कहते हैं जो कर्म को धारण करता हो ठीक है ना गुण और कर्म को तो धारण करता ही है पर द्रव्य को भी धारण करता है तो मैंने आपसे कहा द्रव्य द्रव्य कैसे धारण करता हाँ करता है कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को धारण करता है जैसे मिट्टी कारण द्रव्य है और घड़ा कार्य द्रव्य है ऐसा ठीक है हाँ जी आप क्या कहना चाह रहे हैं जी हा बताइये कैसे नहीं अवयव अवयवी का संबंध है आपस में तो फिर वहां कौन समवायी कारण है केवल संबंध को समवायी नहीं कहते संबंध तो किसी का भी किसी के साथ होता है ठीक है ना मेरा इस टेबल के साथ संबंध है पर इतने मात्र से समवायी कारण नहीं कह सकते संबंध को तो भी उसको समवायी संबंध नहीं कह सकते समवाई कि, किसको कहते है? ये आपको बताना है केवल संबंध होने मात्र से कोई किसी का समवाई नहीं होता है सं, संबंध तो किसी के साथ भी हो सकता है मेरा गाड़ी के साथ भी संबंध है मैं चालक हूं और वो चलता है चलती है गाड़ी उसको चल, मैं चलाने वाला हूं वो चलने वाली है इसलिए हमारे आपस में संबंध है ठीक है ना चालक का और गाड़ी का आपस में संबंध है संबंध होने मात्र से कोई समवायी नहीं बनता है तो इसलिए समवायी किसको कहते हैं आपको बताना है बताइए आप समवायी किसको कहते हैं हां जी दीपा जी समवायी किसको कहते हैं हाँ, जी जी, कहते हैं? जो, जिसको हाँ जो जिस जो जैसे धारण करता है इसलिए यहां समवाई कौन है मिट्टी हाँ बिल्कुल क्योंकि घड़े को मिट्टी धारण कर घड़े को मिट्टी धारण करती इसलिए मिट्टी है किसी को भी अपने में धारण करने का सामर्थ्य हो जिसमें भी ऐसा हो किसी को अपने में धारण करने का सामर्थ्य है तो उसको समवाई कहेंगे नहीं नहीं नहीं आत्मा धारण का मतलब इस तरह का है उसके अंदर रहना चाहिए उसके अंदर रहना चाहिए ऐसा तो कार्य द्रव्य गुणों को धारण करते हैं कार्य द्रव्य कर्मों को धारण करते हैं ये ये तो होता है क्योंकि कार्य द्रव्य में कोई कर्म हो रहा है तो उस कर्म को धारण किया हुआ है तो कार्यद्रव्य में कोई भी गुण हो सकता है रूप रस आदि कुछ भी वो उनको धारण किया हुआ है उनके साथ नित्य संबंध रहना चाहिए वो गुण उसी में रहना चाहिए उससे हट करके अलग नहीं रह सकता पर शरीर में तो ऐसा नहीं है शरीर से अलग रह सकता है आत्मा मतलब नित्य संबंध भी हमको जोड़ना है उसमें नित्य संबंध का मतलब है वो गुण उसके अंदर रह सकता है हाँ रहना चाहिए अलग से नहीं रहेगा वो जैसे कार्य द्रव्य कारण द्रव्य में ही रहता है सदा रहता है जब तक कार्य रहेगा कारण द्रव्य में ही रहेगा यह है नित्य संबंध इसको समवाय संबंध कहते हैं आत्मा में अलग अलग गुण हैं, वो नित्य संबंध से रहते हैं उसमें इच्छा है द्वेष है प्रयत्न है ये आत्मा में समवाय संबंध से रहते हैं तो इसलिए आत्मा उन गुणों का समवायी कारण है मिट्टी कार्य का समवायी कारण है ठीक है ना घड़ा समवायी कारण है कर्म का क्योंकि कर्म को धारण करता है घड़ा ऐसा तो जो जिसको भी धारण करता हो जिसको मतलब किसी गुण को किसी कर्म को किसी द्रव्य को तीन चीजें हमारे सामने द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में से किसी एक को जो धारण करता हो उसको समवाय कारण कहते हैं मान लीजिए द्रव्य को धारण नहीं कर सकता कर्म को भी धारण नहीं कर सकता लेकिन गुण को तो कम से कम वो धारण करेगा बिना किसी को धारण किए हुए कोई भी द्रव्य नहीं रह सकता द्रव्य किसी ना किसी को धारण करेगा उसको समवाय कारण कहते हैं वो द्रव्य ही नहीं कहलाएगा अगर किसी गुण को भी नहीं धारण करता हो ऐसा कोई भी आप द्रव्य नहीं बता सकते जिसमें कोई गुण ना हो कोई ना कोई तो गुण जरूर होगा इसलिए उसको द्रव्य कहते स्पष्ट हो गया तो समवाय उसको कहते हैं जो द्रव्य को गुण को और कर्म को अपने में नित्य संबंध से समवायी संबंध से धारण करता है हाँ जीवा मतलब घड़े को बनाने में निमित्त कारण तो बनाने वाला है घड़े का निमित्त कारण बनाने वाला है और समवायी कारण हो गया मिट्टी असमवाय कारण संयोग मिट्टी का आपस में जो संयोग हुआ ना वो संयोग जो है घड़े का असमवाय कारण है ऐसा स्पष्ट हो गया तो द्रव्य उसको कहते हैं जो कार्य द्रव्य को गुण को और कर्म को अपने में धारण करने का सामर्थ्य रख रह, रखता रह, है समवायी को संस्कृत के माध्यम से बताना है रविशंकर जी इति किम हम्म बोलिए हाँ तो संस्कृत में भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा हाँ जी कश्यप जी समवाय समय नहीं नहीं आप अपने अपने ढंग से परिभाषा बना सकते हो संस्कृत में इतना तो संस्कृत आपको आती है हाँ समवे तुम शीलम यश्य समवाय बहुत सरल है जी आपकी पुस्तक है मेरे पास में। ये वो पुस्तक नहीं है ब्रह्म जी का मान करके मैं सोच रहा था नीचे नाम मैंने पढ़ा नहीं इसमें तो मैंने सोचा ये तो ब्रह्म जी का तो मिल गया है लेकिन ये ब्रह्म जी का नहीं है स्वामी दर्शनानंद जी का है ये आपकी पुस्तक है हां लीजिए तो ब्रह्म जी का नहीं है कोई इनके अनुकूल नहीं है वो इनके अनुकूल का मतलब है ब्रह्म जी का अगर हिंदी का मिलता आ, मिलती पुस्तक तो उसमें जैसे यहाँ लिखा है ना उसी का वो अनुवाद किया हुआ होता है न्याय दर्शन में नहीं है एक तो वेदांत दर्शन का है और सांख्य दर्शन का है वो ढूंढी राज्य का है हाँ नहीं किया होगा ठीक है कोई बात नहीं वैसे सरल है इसमें कोई बात ही नहीं ये तो जो बिल्कुल जिनको संस्कृत नहीं आती है उनके लिए तो ये कठिन पड़ेगा लेकिन जिनको भी संस्कृत आती है वो कोई कठिन नहीं है हाँ जी हाँ जी जो वहां कर्म छह प्रकार के कर्म जी कहा छह प्रकार के कर्म पांच प्रकार के कर्म पांच तो जो नष्ट होना है नहीं कर्म उससे नष्ट होता है नष्ट होना अपने आप में कर्म नहीं है कर्म के कारण नष्ट होता है यानी कर्म हुआ तो नष्ट होगा बिना कर्म के नष्ट होता नहीं है जैसे बिना कर्म के कोई कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता कार्य द्रव्य की उत्पत्ति कर्म से होगी द्रव्य बनता है तो बिना कर्म के द्रव्य नहीं बनेगा ना ऐसे बिना कर्म के नाश भी नहीं होता है उत्पत्ति कर्म से होगी तो विनाश भी कर्म से होगी ऐसा जो भी कर्म है जो भी द्रव्य है कार्य द्रव्य है, उनका जब विनाश होगा विनाश कर्म के आधार पर निर्भर करता है विनाश कार्य है एक प्रकार से विनाश एक कार्य है तो उस कार्य के पीछे जो कारण होंगे वो होंगे विनाश करने वाला करने वाला निमित्त होगा ठीक है ना जिसमें विनाश हो रहा है विभाग हो रहा है वो विभाग असमवाय कारण होगा और कर्म भी असमवाय कारण है हाँ गुण कर्म को पैदा कर उत्पन्न कर उत्पन्न करता है ना हाँ हाँ गुण कर्म को उत्पन्न करना एक मिनट एक मिनट गुण है ना गुण हाँ उत्पन्न करता है वेग से कर्म उत्पन्न होता है बिल्कुल उत्पन्न होता है गुण कर्म को उत्पन्न करता है गुण कर्म को उत्पन्न करता।, करता है इसमें कोई दिक्कत नहीं हाँ जी नाश नाश नाश के लिए प्रतिगा द्रव्य से आ, संयोग का नाश संयोग नष्ट होने पर कर्म नष्ट हो जाता है हाँ वो तो खुद तो ही नष्ट होता है कर्म तो स्वयं ही नष्ट होता है क्षणिक होने से स्वयं ही नष्ट होता है उसको नाश करने की कि किसी की आवश्यकता नहीं है स्वयं नष्ट होने वाला है कर्म स्वयं नष्ट होता है उत्पन्न होना किसी के माध्यम से उत्पन्न होता है नाश तो स्वयं ही होता है उसके लिए किसी और की अपेक्षा नहीं है इसका कारण वेग ना होना वेग वेग की समाप्ति वेग नष्ट करने वाला ऐसा नहीं है वेग नहीं है इसलिए आगे कर्म उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, बस ये है। कर्म कोई नष्ट नहीं हाँ। करता खुद ही नष्ट हो जाता है कार्य हो गया इसका कारण नहीं कर्म का नष्ट होना संयोग से कर्म नष्ट होता है क्या अगला वाला जो कर्म है और मतलब नहीं विभाग ऐसा है कर्म जब होता है तो पूर्व संयोग हट जाता है उत्तर के साथ संयोग होता है विभाग होता है वहाँ संयोग होता है उसके बाद वो स्वयं ही नष्ट होता है उसको नष्ट करने के लिए और कोई किसी की आवश्यकता नहीं है आपका प्रश्न ये है कि नष्ट होना भी एक कर्म है कार्ये, एक कार्य है विनाश है तो विनाश होना ये कार्य है तो इसका कारण खुद ही है जी, जी, एक इस पर विचार करूंगा मैं आ, क्योंकि कर्म तो स्वतः नष्ट हो जाता है इसमें तो कोई बात ही नहीं है अब ये कार्य है या नहीं है, ये विचार करना है जी, वहां तो कार्य तो है जो विनाश हो रहा है वो तो कार्य है ये कर्म है स्वतः नष्ट हो रहा तो ये अपने आप में कोई कार्य नहीं है जो उत्पन्न होता, उत्पन होता है वो कारी है और जो विनाश होता है विनाश कार्य विनाश रूपी कार्य है वो ये इस रूप कार्य विरोधी कर्म कह का हाँ यहाँ ये बता रहे हैं संयोग विभाग कर्म को नष्ट करते हैं संयोग, संयोग, संयोग और विभाग यू समझ लेना चाहिए तो कारण हो गया ना, विभाग कैसे कर कर रहे रहे हैं, हैं? नहीं विभाग वि, वि, ऐसा है जब संयोग संयोग कर्म जब होता है तो संयोग भी होता है विभाग भी होता है एक जगह संयोग हो रहा है एक जगह से विभाग हो रहा है पहले तो विभाग होगा कर्म हुआ विभाग हुआ और विभाग होगा फिर संयोग होता है संयोग होता है उसके बाद कर्म समाप्त हाँ जी संयोग मान सकते हैं अंतिम संयोग मान सकते हैं और जब विभाग होगा विभाग विभाग भी तो कर्म उत्पन्न करता है मतलब कर्म से विभाग होता है कर्म से विभाग होता है फिर विभाग से संयोग होता है संयोग से भी विनाश होता है मुझे नहीं आया देखिए कर्म उत्पन्न हुआ कर्म उत्पन्न होते ही पूर्व संयोग में विभाग होता है पूर्व संयोग में विभाग हो गया फिर उत्तर देश के साथ संयोग हो गया उसके बाद कर्म समाप्त हो जाता है जी ये तो जी हो जी। मैं कैसे पहले सुनिएगा सुनिएगा तो अब उत्तर देश के साथ संयोग हो गए उसके बाद ये कर्म अपने आप नष्ट हो रहा है यह कार्य विरोधी कर्म जो कहा है ना कार्य विरोधी कर्म कार्थ यह है कार्य जो है अपने कर्म को नष्ट कर देता है यह कार्य होने के बाद कर्म नष्ट हो जाता केवल इतना बताया जा रहा है एक प्रकार से यहां पर ये जो कहा जा रहा है कार्यम विरोधी यश्य तथा भूतम कर्म कर्म खलु स्व कार्य न विरुद्ध्य अपने कार्य से नष्ट हो जाता तो जो कार्य को का उत्पन्न कर रहा है सही संयोग के रूप में कार्य को का उत्पन्न कर रहा है विभाग के रूप में उत्पन्न कर रहा है यानी संयोग उत्पन्न किया नष्ट हो गया तो एक प्रकार से ये जो कार्य है संयोग ये उसको नष्ट कर रहा है ऐसा बोला जा रहा है यहां पर ठीक है अब यू करता भी कह सकते हैं क्योंकि उसके बाद नष्ट ही होना है उसको क्योंकि क्षणिक है ना वो क्षणिक है खुद ही नष्ट हो रहा है कार्य का उत्पन्न करके नष्ट हो गया तो एक प्रकार से ये जो कार्य है इसी वजह से वो नष्ट होगा अगर ये कार्य नहीं आता तो नष्ट भी नहीं होता ऐसा कह सकते कर्म भी उत्पन्न नहीं होता है तो एक एक प्रकार से केवल कथन मात्र है यहां पर इसको उस रूप में कारण मान सकते हो संयोग वियोग को आ, कर्म को नष्ट करने का कारण बना बना सकते हैं क्योंकि नष्ट होना ही था उसको इसलिए वो नष्ट हो गया बस कार्य उत्पन्न करके नष्ट हो गया और फिर उससे कर्म कर्म उत्पन्न हो गया और पिछले वाले कर्म को नष्ट कर दिया कौन पिछले वाले कर्म को कौन नष्ट किया अगले वाला अगले वाला कर्म अगले वाला कर्म कैसे नष्ट करेगा कर देगा नहीं अगले वाला कर्म उत्पन्न ही नहीं, नहीं।, नहीं हो तो कैसे नष्ट होगा कर देगा उत्पन्न हो जाएगा जैसे संयोग से कर्म नष्ट हो रहा उसमें कोई हेतु नहीं बस हो जाएगा ऐसे नहीं क्या? हो जाएगा नहीं यहाँ यहाँ कारण है यानी कार्य को उत्पन्न करके वो नष्ट हो रहा है यानी यहाँ मान लिए कार्य आप ये मान लीजिए संयोग को और विभाग को कर्म को नाश करते हैं ऐसा मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं तो मैं कैसे होता है था? कैसे होता है तो यहाँ और कोई है ही नहीं है ना साधन हमारे पास में कार्य उत्पन्न किया और नष्ट हो गया क्योंकि क्षणिक होने से हेतु यह है ना क्षणिक है वो नहीं वो, है, है, सारे काम है। नहीं वो वो वो जो विभाग हो रहा है वो तो इतना सूक्ष्म है ना वो इतना सूक्ष्म एक और से संयोग हो गए एक और से विभाग हो गए एक और से संयोग हो बस इतना ही कर सकता है उसी क्षण में ये सब कर लिया अगले क्षण में तो समाप्त तो होना ही है तो उसी एक क्षण में बहुत ज्यादा उसको एक दो काम ही कर सकते अब आप, आपके चार काम करेगा पांच काम करेगा तो फिर वो क्षण नहीं रहा ना ये है तो ना नहीं, नहीं है, ना वो उस एक ही क्षण में हो रहा है एक ही क्षण में ही हो रहा है वो दो काम तो तो कह रहा हूँ एक क्षण में दो हो रहा है ऐसा हेतु नहीं आ सकता है उसकी एक सीमा होती है ना उस एक क्षण में जितना हो सकता है ना वो तो दिखाई दिया उतना ही होंगे अब उस एक क्षण में आप तीन चार पांच आप जोड़ो आप मान लो अगर आप तीन मानेंगे तो चौथा भी मानने की आवश्यकता पड़ेगी चौथा भी मान लो ऐसा कोई कहेगा पांचवा मान लो उसकी फिर कोई सीमा ही नहीं होगी ना सीमा इतनी ही है कि उसका ये जो क्षण वर्ग उसको ठहरना है उसमें वो इतना ही काम कर सकता है इससे ज्यादा नहीं कर सकता इससे ज्यादा नहीं कर सकता बस कर्म हुआ पूर्व देश के साथ संयोग हट गया उत्तर देश के साथ संयोग हो गया उतने ही समय में उसी क्षण में पूर्व देश का विभाग उत्तर देश का सब संयोग इधर विभाग हुआ तो उधर संयोग हुआ बस इतना ही उसी काल में हुआ ये। उसी क्षण में हुआ है नहीं, गया। कि बस कथन नहीं, नहीं कथन नहीं है प्रत्यक्ष है ना आप देखो ना गति होते ही जैसे ये हिला है ना तो कितना टाइम लगा उसकी हिलने में बस उधर विभाग हो गया इधर संयोग हो गया बस इतना ही है हाँ तो वो उसको उसको भी उसको भी आ, तो उसको सीमा अगर आप ये तो एक स्थूल उदाहरण हो गया अब उसको सूक्ष्मता से देखेंगे तो भी आपको वही आएगा उतना ही आंसर आएगा आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म अगर मान लीजिए जैसे यहां से यहां किया है तो इतना जगह में वो मान रहे ना उस तो उतने जगह में आप बहुत सारे कर्म अगर आप मानते सूक्ष्मता में उस बहुत सारे कर्म में हमारे पक्ष की सिद्धि हो रही है आपकी पक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती उसमें भी उसी क्षण में बस वहां से हट गया बस इतना ही है उसको एक सूक्ष्म कर्म को आप लेंगे ना उस सूक्ष्म कर्म में बस कर्म हुआ उस सूक्ष्म अंश में ही विभाग हो गया उसी सूक्ष्म अंश में संयोग हो गया एक तीन होने में दिक्कत है ना तीन नहीं हो सकता नहीं कहानी वाली बात नहीं है देखिये जिस, जिस एक क्षण में है वहां उस एक ही क्षण में ही हो रहा है वो दो काम तीन नहीं हो सकते एक क्षण में याद रखना ये, ये तो ये तो नहीं क्योंकि तो एक क्षण में दो का मतलब है क्योंकि उसका विभाग इसका विभाग विभाग का मतलब यहाँ विभाग हुआ उधर संयोग होगा तो संयोग तो हो यहाँ विभाग के कारण से हो रहा है इस बात को समझ लो है तो एक ही काम है वो केवल ये तो, तो व्याख्या है यानी इधर विभाग का मतलब है दूसरी जगह संयोग हो तभी तो विभाग होगा दोनों मतलब इधर विभाग हुआ पहले समझ लीजिएगा इधर विभाग हुआ तो उधर संयोग होगा मैं मान रहा हूं पहले विभाग का मतलब ये तो हमारे समझ के कारण से है कि विभाग, विभाग हुआ तो संयोग हुआ। अगर उसमें थोड़ा बहुत समझते हैं तो विभाग पहले होगा संयोग बाद में होगा उसमें तो खराब अंतर ले। लेकिन उसी क्षण में हुआ है वो जितना सूक्ष्म समय आप लेना चाहते हैं उस कर्म को उतने काल में वो यही इतना ही काम हो सकता तीन हो ही नहीं सकता क्षणिक क्षणिक होने से क्षणिक होने से हेतु क्षणिक है कर्म क्षणिक होता है और उस उस दीर्घ काल तक रख नहीं सकते क्योंकि आपके पास दीर्घ काल तक रखने का कोई कारण नहीं दिख रहा है संयोग से कर्म नष्ट हो रहा है क्योंकि नहीं, नहीं, कर्म क्षणिक है यहाँ से क्या लेना मतलब संयोग कर्म को कैसे नष्ट कर रहा है मैं तो बोल ही नहीं रहा ना संयोग कर्म को नष्ट करता है परिवाशा, परिवाशा? किसकी परिभाषा कार्य विरोधी कर्म कार्य विरोधी कर्म का अर्थ ये है कर्म जो है कार्य को उत्पन्न करके समाप्त तो होता है ये कहा जा रहा है यहाँ पर इस रूप में कार्य विरोधी का इसकी व्याख्या तो मैं बता ही दिया आपको यहां जो दी है, विरोधी तथा कर्म हाँ कर्म खुश इसका इसका अभिप्राय ये है जो मैं बता रहा हूँ ये एक बताने की एक शैली है भाषा में बताने की एक शैली होती है उस शैली से यह पर बात बताइए कि कर्म जो है कार्य उत्पन्न करता समाप्त होता है अब समाप्त हुआ है ये जो कार्य उत्पन्न हुआ है इस कार्य के कारण से ये समाप्त हुआ अगर कार्य उत्पन्न करते तो ये समापन की बात ही नहीं आती है मतलब वो कार्य उत्पन्न करता स्वयं नष्ट होता है क्योंकि स्वयं क्षणिक होने के कारण से अगर दीर्घ काल तक रहने वाला होता तो तब समस्या आती भी इस कर्म को कौन समाप्त करता है पकड़ में रही मेरी बात को जैसे द्रव्य को कौन समाप्त करता है द्रव्य को कौन समाप्त कर सकता है तो विभाग को विभाग आएगा तो द्रव्य समाप्त होगा द्रव्य को कौन बना सकता है तो संयोग आएगा तो द्रव्य बन सकता है तो वह संयोग कारण बन रहा है द्रव्य की उत्पत्ति में द्रव्य के विनाश में विभाग कारण बन रहा है ठीक है ना तो ऐसे ही कर्म के विनाश में कोई सीधा सीधा ऐसा कोई कारण ही नहीं है वो खुद ही समाप्त होने वाला है कर्म उत्पन्न होता है नष्ट होता है मुख्य बात ये है क्यों नष्ट होता है क्षणिक है क्षणिक होने से ये हेतु है इसका क्षणिक होने से उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाता है स्वयं ही नष्ट होता है उसके अंदर ही ऐसा ही स्वभाव है उत्पन्न होना है समाप्त होना है जी, तो ठीक थी है और लेकिन उन्होंने जो भगूरी समाज को लिया वो वही लिया है जो इन्होंने जो कहा है कि कर्म अपने कार्य से नाश्य होता है और इसकी कोई स्पष्ट इस करते हुए उन्होंने कहा है कि संयोग से कर्म का नाश होता है जी बिल्कुल भी यहाँ पर लिखा है अः क्रिया से विवाद उत्पन्न होकर पूर्व देश संयोग के नाश के उत्तर देश संयोग उत्पन्न होता है यह संयोग क्रिया का कार्य है उत्पन्न हो जाने पर यह संयोग अपने कारण क्रिया का नाश कर देता है हाँ तो वो, वो, अप्री, वो। अप्री उसका मतलब अब नाश क्यों करता है इसका समाधान आपके पास ये है ना क्योंकि वो क्षणिक इसलिए नष्ट हो जाता है मुख्य बात संयोग ऐसे सीधा सीधा कोई नाश कर नहीं कर रहा है केवल ये कहना चाह रहे हैं कार्य विरोधी कर्म कर्म जो है कार्य उत्पन्न करके स्वधा नष्ट होता है इस स्वतः नष्ट करने वाले को बात को वहां पर दूसरे ढंग से समझाया कि ये आ गए इसलिए मैं नष्ट हो गया ये तो एक कथन मात्र है मेरे को वैसे नष्ट होना था ये आए ना आए तो भी मैं नष्ट हो जाऊंगा केवल कथन मात्र है यहाँ पर क्या नहीं ऐसा तो नहीं ऐसा नहीं, नहीं संयोग विभाग संयोग होने के बाद संयोग हो गया अब उसका रुकना ना रुकने क्या मतलब है संयोग तो बना हुआ है जो ने बताया कि संयोग रुक गया रुक गए का मतलब अरे वो कोई चलने वाली चीज थोड़े रुक गए आप केवल उस बात को नहीं लीजिएगा वो क्या कहना चाहते हैं उस उसके अभिप्राय को समझ लीजिएगा उनके वा, उनके वाक्य से कोई सीधा समझ में नहीं आएगा आपको वो केवल इतना कथन कर रहे हैं कि कार्य को उत्पन्न करता है स्वतः नष्ट होता है मुख्य बात ये है तो इस मुख्य बात को समझाने के लिए गौन कथन है वो कि संयोग ने उसको नष्ट कर दिया ये गौन कथन है हाँ याद करना इसको कहते हैं गौन कथन है अभिधा में नहीं है ये वाक्य इस बात को समझ लीजिएगा ये अभिधा वाक्य नहीं है ये लक्षणा में है कि पेड़ जो है वृक्ष के ऊपर जैसे ही कुवा बैठा और वृक्ष गिर गया कुवे ने गिरा दिया यह तो केवल कथन मात्र है उसको तो गिरना ही था वो तो संयोग ऐसा बन गया कुवा आगे तो गिर गया वो तो केवल संयोग मतलब एक गौन लक्ष्य मतलब इसको कहते हैं लक्षणा में यह वाक्य लक्षणा में कहिएगा या आप व्यंजना में कहिए तो ये अभिधा में ये वाक्य बिल्कुल नहीं है। उसको तो खुद को ही नष्ट होना था हाँ कारण नहीं है, है। स्वयं नष्ट होता है तो फिर यहाँ यहाँ इसको बात समझ लीजिएगा उसको स्वतः नष्ट होना ही है, है तो, है, तो इस दृष्टिकोण से यहाँ फिर भी कोई ना कोई आपको कारण अगर आपको बनाना है तो इसको विभाग को बना लीजिएगा संयोग को बना लीजिएगा मतलब सीधा सीधा ऐसा कोई उसको समाप्त जैसे मैं इसको यूं नष्ट कर रहा हूं ऐसा तो नष्ट करता नहीं है वो तो दूर रहता है वो क्या नष्ट करेगा क्योंकि खुद को नष्ट होना था उनको फिर भी वहां वो उसको उत्पन्न किया है इस रूप में वो कार्य बना हुआ है तो इसके साथ संबंध है कार्यकार इस कार्यकार के कारण से उसको बोला जा रहा है वैसे तो अपने आप को नष्ट होना ही है उस कर्म को क्योंकि वो क्षणिक है मुख्य हेतु जो है वो क्षणिक है तो क्षणिकत्व ही उसको नष्ट कर रहा है याद कर याद कर लीजिएगा वो तो वहां उसका कार्य होने के कारण से उस कार्य कारण संबंध को तो दिखा नहीं होता है उसको दिखाने की दृष्टि से उस कार्य से ये नष्ट हो होगा ऐसा कह दिया जाता है लेकिन जो कारण वो बता रहे हाँ जी ये कारण नहीं बन सकता हो। हम सामने कर सकते। है ना ना तो सीधा उसकी यहाँ की भाषा से हाँ, हाँ जी तो कर्म संयोग के स्थित होने से नष्ट हो जाता है जो यहाँ बात प्रस्तुत की गई अर्थात संयोग से नष्ट हो जाता है तो सीधा हमारा प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि यार संयोग स्थित नहीं होता तो कर्म नष्ट नहीं होता है। होता है ना तो कर्म तो नष्ट होना ही था तो संयुक्त तो उसका कारण बनेगा ही तो मैं वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ वो तो एक मोटा कथन है मैंने बोला है ना कि संयोग और विभाग से कर्म नष्ट हो जाता है ये एक मोटा कथन है अगर ये ना भी हो तो भी उसको समाप्त तो होना ही है इसका कारण किसका कारण कार्य का नष्ट होने के कार्य का कारण? नष्ट होना अपने आप में कोई कार्य नहीं है उसको मोटे तौर पर कार्य कह सकते हो आप कार्य का मतलब होता है उत्पन्न वस्तु मुख्य बात है जिसको हम कार्य कहते हैं उत्पन्न चीज को ही कार्य कहते हैं नष्ट को कार्य नहीं कहते तो हुआ, उस रूप में हुआ है उत्पन्न नहीं कह सकते <laughs> हाँ। विनाश हमेशा विनाशी होता है उत्पन्न हमेशा उत्पन्न होता है हाँ। मतलब आप वो अव्यवस्था को व्यवस्था कहने लग जाओ ऐसा नहीं होता है केवल वो विनाश यानी उत्पत्ति का विरोधी भाव है विरोधी भाव रूप में उत्पन्न वह यूं कह सकते हैं आप तो उसके विनाश के बहुत सारे कारण हैं। मतलब कर्म उस तरह का कोई द्रव्य तो है ही नहीं तो उसका विनाश हो गया क्योंकि द्रव्य के रूप में विनाश होता तो उसके तो विभाग कारण बनता है सीधा सीधा विभाग के बिना वो नष्ट नहीं हो सकता है यहां तो सीधा कारण बन रहा है अगर द्रव्य नष्ट होता है तो द्रव्य रूपी विनाश रूपी कार्य को कारण देखना चाहते हैं तो वह विभाग है विभाग के बिना यह नष्ट हो ही नहीं सकता वह बिल्कुल सीधा कारण है ऐसा कर्म के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं है उसको तो खुद ही नष्ट होना है उसको कर्म कोई द्रव्य तो है, है उसको विनाश होना, होना, होना उत्पन्न नष्ट है। बस फिर भी यहाँ जो उस पंक्ति का जो अर्थ आपको लग रहा है वो तो केवल कथन मात्र है क्योंकि ये उत्पन्न हो गया वो नष्ट हो गया तो एक प्रकार से इन्होंने उनका नाश कर दिया कार्य होता है हमेशा जब तो होता है। अभी में आया था कि वो द्रव्य की बात है याद रखना द्रव्य की बात है द्रव्य को तो मैं स्वीकार ही कर रहा हूँ ना द्रव्य के नाश द्रुण द्रुण में कारण होता है उसमें बताया और भाव से नहीं विनाश जो मैं मान रहा हूँ ना विनाश को एक कार्य बताया उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ सका विनाश द्रव्य का विनाश नहीं वहां जो भाव शब्द हैव्यों का जब विनाश होता है उनके कारण है पर जो कर्म का विनाश हो रहा है इसका ऐसा सीधा सीधा इस तरह का द्रव्य के विनाश में जैसे कारण होता है वैसा कारण नहीं है नहीं इस बात को समझ लें द्रव्य जब नष्ट हो रहा है तो बिना विभाग के नष्ट नहीं हो सकता कार्य द्रव्य जब विनाश को प्राप्त होता है यानी कारण के रूप में प्रस्तुत हो रहा है तो वह जो संयोग था वो संयोग का विभाग हो रहा है पहले संयोग था उसको अपने विभाग कर दिया तब जाकर के कारणों के रूप में उपस्थित हो जाते हैं तो इस विनाश रूपी कार्य में द्रव्य द्रव्य के विनाश रूपी कार्य में वहां विभाग सीधा कारण बिना विभाग के विनाश हो ही नहीं सकता यहाँ ऐसा नहीं है कि बिना यहाँ संयोग विभाग के कर्म नष्ट नहीं हो सकता ऐसा ही नहीं है इनके या ना भी रहे तो भी उसको नाश होना ही है क्योंकि को क्षणिक होने से जो कर्म नष्ट होता वो है वो कार्य एक नहीं क्या जो भी कोई नष्ट होता है कर्म आ, उस रूप में कार्य नहीं है द्रव्य द्रव्य विनाश रूप वाला कार्य जैसा नहीं है ये स्वयं नाशक है खुद उत्पन्न होता है और खुद नष्ट हो जाता है इसके लिए और किसी कार्य कारण की आवश्यकता नहीं है हाँ जी कार्यम विरोधी यसे तथा भूतम कर्म कार्य है विरोधी जिसका ऐसे स्वरूप वाले कर्म को यहाँ पर ग्रहण किया जा रहा है कर्म खलु स्व कार्य जो है अपने कार्य रूप कार्य से नष्ट हो जाता है यानी अपने कार्य से नष्ट हो जाता है का मतलब है कार्य उत्पन्न होने के बाद नष्ट होता है इसका यह अभिप्राय लेना है यदा कार्य विरोधी कर्म अतः ऐसा भी कह सकते हैं कार्य विरोधी कर्म कार्य का विरोधी होता है कार्य है विरोधी कर्म ऐसा है अर्थात कार्य काले वतिष्ठति जब रहता है तब कर्म रहता नहीं है ये इसका अभिप्राय कार्य काले कर्म न वतिष्ठते कार्य के समय में कर्म नहीं रहता है कार्य के समय में जैसे कार्य किया संयोग हो गया संयोग र, संयोग उत्पन्न होने के बाद कर्म नहीं रहता है ये कहना चाह रहे कार्यकाल कर्म न अवतिष्ठते कार्य के समय में कर्म नहीं रहता है अर्थात नष्ट होता है ये ये वास्तविक करते हैं यहाँ पर कर्म कार्यकाले न अवतिष्ठते ये, ये कार्य कार्यस्य विरोधी तो है कार्य विरोधी शब्द का समास को विच्छेद करके बताया हाँ तत्पुर समास है कारी का विरोधी है कर्म अर्थात कर्मा कार्यकाले न अवतिष्टी कर्म जो है कारी के समय में नहीं रहता है ये कह रहा कहना चाहते हैं ये स्पष्ट हो गया कारी के समय में कर्म नहीं रहता है ये नहीं कहना चाह रहा है कि आ, वो कार्य कर्म को नष्ट करता है ये नहीं कहना चाह रहे ये कहना चाहता चाहते हैं कार्य के समय में कर्म नहीं रहता है ये बताना चाह रहे इस रूप में कार्य विरोधी है ना कि वो उसको जाके समाप्त करता हो ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि कार्य को उत्पन्न होने के बाद कर्म स्वतः नष्ट होता इसलिए नहीं रहता है ये इसका अभिप्राय है कार्य को उत्पन्न कर दिया और नष्ट हो गया वो तो समास की दृष्टि से देखिये समास बहुवरी समास है वहां पर कार्य क्या कार्य तो यही है संयोग विभाग कार्य तो यही होते हैं दोनों दो ही कार्य है कर्म के संयोग या विभाग आगे है कर्म खलु न कारणवद्यकम ना भी कार्यवदकम किंतु तत्व्यमेव कर्म जो है ना तो कारण को नष्ट करता है कर्म जो है अपने कारण को नष्ट नहीं करता यानी कर्म का अपना जो कारण है वेग वेग से कर्म उत्पन्न होता है ठीक है ना कर्म जो होता है वो वेग से उत्पन्न होता है प्रयत्न से या वेग से तो वेग रूपी कारण को भी नष्ट नहीं करता है कर्म ना भी कार्यवधकम अपने कार्य को भी नष्ट नहीं करता है कर्म किंतु तत्व वध्यमेव वो तो स्वयमेव नष्ट हो जाता है संयोग आदि न स्व कार्य न कार्य द्वारे न कर्मो व्य तो यहां ये यह कहना चाह रहे हैं ये केवल शाब्दिक रूप से है कि संयोग रूपी स्वकार्य से वो नष्ट हो जाता है संयोग रूपी या विभाग रूपी अपने कार्य से नष्ट होता है यानी शब्दार्थ तो ये है कि संयोग विभाग जो है कर्म को नष्ट करते हैं ये शब्दार्थ है शब्द से तो ऐसे ही अर्थ निकलता है पर इसका जो भाव वास्तविकता है वो खुद नष्ट होने वाला है तुम स्वयं यह हैव्य गुण्यम वैधर्म्यम कर्म न कह रहे अथ च पुनः प्रवृत्तम कर्म दोबारा जो प्रवृत्त कर्म है दोबारा जो कर्म उत्पन्न होता है वह पूर्वोत्पादित संयोगम कार्यम पहले जो उत्पन्न हुआ जो संयोग रूपी कार्य है उसको नष्ट करता है दोबारा उत्पन्न कर्म अविदामी कर्मिदिदा में यह कर्म जो है संयोग को नष्ट कर रहा है तो जो भी जब कर्म उत्पन्न होगा तो पहले जो जो संयोग बना हुआ है उसको हटा रहा है तो वहां विभाग उत्पन्न कर रहा है तो इसलिए वो संयोग को तो नष्ट कर ही सकता है कर्म संयोग को नष्ट कर सकता है इसमें तो है क्योंकि कर्म हुआ तभी तो संयोग हट गया इसलिए नष्ट किया यानी कर्म होने पर ही तो विभाग हो रहा है तो विभाग उन्हीं में होता है जहां संयोग है तो संयोग तो कार्य कार्य है तो संयोग रूपी कार्य को कौन नष्ट कर रहा है कर्म नष्ट कर रहा है यहां पर ऐसा है दोबारा उत्पन्न कर्म ही पूर्व उत्पन्न संयोग को नष्ट करता है पहले संयोग को नष्ट करता नहीं है मतलब जिस कर्म से संयोग उत्पन्न हो रहा हो उस संयोग को तो नष्ट नहीं करता है लेकिन दोबारा जब नया कर्म उत्पन्न होता है वो नया कर्म पहले वाले संयोग को नष्ट करता है ऐसा हाँ जी जी जी की जी अनिवार्य हाँ जी तो समझ ये कहना चाहते हैं जो अनवय दिख कालादि पदार्थ है द्रव्य है सावयव नहीं है ना ये अनवयव है ऐसे द्रव्यों में जो कि व्यापी द्रव्य या व्यापक है सर्वत्र व्यापे इन द्रव्यों में क्रिया इन द्रव्यों इन द्रव्यों में क्रिय, क्रिया चलती है या क्रिया बनी रहती है क्यों तेषाम अनिवार्य आधारत्वाद वो द्रव्य अन्य द्रव्यों को धारण करते हैं इस कारण से मतलब कर्म तो किसी ना किसी द्रव्य में होता है ना उस द्रव्य को आधार के रूप में धारण कर रहे हैं दिशा काल और आकाश दिशा जो है किसी ना किसी को द्रव्य को धारण कर रहा है ना दिशा धारण कर दीजिए आपको धारण किया हुआ है आप किसी ना किसी दिशा में है ना तो इस रूप में आपको धारण कर रही है दिशा ऐसे ही काल भी आपको धारण कर रहा है ऐसे आकाश भी आपको धारण कर रहा है क्योंकि यह व्यापक द्रव्य है किसी ना किसी काल में आप किसी ना किसी दिशा में आप है किसी ना किसी अवकाश में आप है तो ये तीनों आपको धारण कर रहे हैं इस धारण रूपी आधार के कारण से ये क्रियाओं को धारण कर रहे हैं एक प्रकार से ऐसा कह सकता है कोई ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है आधार द्रव्य होने से ये कहना चाहते हैं तो हाँ जी ये ये अवयव नहीं है ये विभाग तो है केवल बौद्धिक विभाग है यथार्थ विभाग में दिशा तो एक ही है ये तो हमारे समझने के लिए पूर्व अपर हमने मान लिया है दिशा एक तो ही दिशा दिशा तो दिशा है तो ये जो अवयव एक होता है सावयव एक होता है निरवयव ऐसे अवयव नहीं है उसमें जैसे द्रव्य में अवयव होते इस तरह का ये तो विभाग है इस इन विभागों से अवयव नहीं उसको सावय नहीं कह सकते आ, इस बात को समझ लीजिए ऐसे अवयव तो बहुत है आका अपने दिशा के मतलब पूर्व दिशा उत्तर दिशा दक्षिण दिशा पश्चिम दिशा ये जो अवयव है ये विभाग है विभाग रूप में इनको अवयव आप भले कह सकते हैं पर यहाँ जो निरवय जो कह रहे हैं ये द्रव्यो में जैसे अवयव होते हैं वैसे आ, आ, आ, द्रव्य नहीं है ये नहीं है। देखिए द्रव्य दो प्रकार के होते हैं एक द्रव्य होता है जो आत्मारूपी नहीं नहीं निरवय और सावयव दोनों इसमें ये भी निरवय है एक प्रकार से ये सवयव नहीं है एक व्यवहारिक द्रव्य होता है एक यथार्थ द्रव्य होता है ये दिशा है ये व्यवहारिक द्रव्य काल व्यवहारिक द्रव्य हमने माना इसलिए द्रव्य हम नहीं मानेंगे तो नहीं हाँ वास्तव में ये है इसको कहते हैं व्यवहारिक द्रव्य तो दिशा काल ये दोनों व्यवहारिक द्रव्य कहलाते हैं और यथार्थ में जो द्रव्य है वो वो है जैसे आत्मा है जितने भी ये पदार्थ हैं ये यथार्थ में द्रव्य है इसको व्यवहारिक द्रव्य है ये अपने व्यवहार को चलाने के लिए इनको मान रखा है ऐसा इसको व्यवहारिक द्रव्य मानते हैं इसके बिना हमारा व्यवहार नहीं चल सकता है इसलिए इनको व्यवहारिक द्रव्य मान लिया अपने आप में कोई द्रव्य नहीं है ये धारण कर रहे हैं इसलिए हाँ बस इस रूप में कहा जा रहा है काल और ये धारण कर रहे देखिये क्रियायुक्त का मतलब है यही तो आपको समझना अपने में उसमें उस आकाश में कोई क्रिया नहीं हो रही है <laughs> वो क्रियावान द्रव्य को धारण करने धारण करने मात्र से क्रियावान है इस अर्थ में क्रियावान है, है। धारण अर्थ के रूप में यानी जैसे आ, आ, आपको मैंने धारण किया है तो आप में क्रिया हो रही है तो मेरे में क्रिया मान मानी जा रही हैं किस रूप में मानी जा रहे हैं धारण के रूप में मेरे में यथार्थ में मेरे में नहीं हो रहा है आप में हो रहा है इसलिए जी आकाश तो धारण करता नहीं बोलते आकाश तो स्थान देता है ना तो यही इसी इसी को धारण करता कह लीजिएगा ना उस आकाश ने तो धारण किया है ना स्थान दिया है ना उसी आकाश में है ना इस रूप में धारण किया हुआ है इसमें आपको ना समझने वाली क्या बात आ रही है क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें ये समझ आ रहा तो आचार्य जी जो कहते थे कौन से आचार्य जी सत्य हाँ जी और जो द्रव्य होता है वहाँ हाँ. आकाश नहीं अच्छा. तो जहां रुई तो जहां रुई है अच्छा जैसे रोई पानी में डूबे जहाँ रोई है वहाँ पानी नहीं उसके बीच में जो स्थान है वहां पर पानी वो किस अर्थ में ऐसा उन्होंने बोला जब-जब भी जब आकाश का में थी, ऐसी बात थी थी और तब-तब दद अगर तो जहाँ द्रव्य है तो वहाँ आकाश नहीं है ये कहते हैं जहाँ द्रव्य है वहाँ आकाश नहीं है वहाँ आकाश नहीं है उसका उनका अभिप्राय है की उस स्थान को इस द्रव्य ने ले लिया जी इस, इस रूप में लिए आकाश नहीं का मतलब ऐसा नहीं है कि वो आकाश नहीं है क्योंकि बिना आकाश के वो द्रव्य रह ही नहीं सकता जो आकाश था उसके स्थान पर वो द्रव्य आया आकाश तो तो से हटेगा तभी द्रव्य नहीं नहीं तो नहीं नहीं नहीं ये गलत बात है वहाँ फिर वो दूसरी बात है उनका जो अभिप्राय है वो दो आकाशों को लेकर बात करें ले कर हाँ कर वो, आपने भी या मैंने तो शुरू में जो आपको बोला था तो आपने बोला था मैंने कहा कौन से आकाश की चर्चा है हाँ, तो आपने बोला था पांच भौतिक जो आकाश है उसकी चर्चा है हाँ, तो, तो मैं उसी को लेकर के बात कर रहा हूँ क्यूँकी वो तो आकाश हटना ही पड़ेगा उसको तभी द्रव्य आएगा हाँ जी हाँ इस विषय में कह रहा हूँ क्यूँकी यदि वो आकाश वहाँ से हटेगा द्रव्य वहाँ आएगा तो आकाश तो फिर सक्रिय हो गया बीस बार का आकाश सक्रिय है फिर भी विवाह करते हैं ठीक है उस रूप में कोई आपत्ति नहीं है हाँ जब दो आकाशों को स्वीकार करेंगे तो वो बात उनकी ठीक है यहाँ दो को मान करके हम नहीं चल रहे इसलिए हम लोग एक मान करके चल रहे हैं इसलिए ये एर, सारी तो बात हो रही है दो तीन बार पूछ लिया था तो जब पांच बौद्धिक आकाश को लेते हैं तो उस उस आकाश की हम चर्चा ही नहीं करते नहीं नहीं उसमें फिर अब अटना नहीं माना जाता उसको उसी आकाश ने धारण किया वो तो तात्विक रूप में बात हो रही हो हाँ वो तात्विक रूप में बात हो रही है वो वैशेषिक दृष्टि से बात नहीं हो रही हो ये याद रखना हाँ दोनों बात अलग अलग है वो तात्विक रूप में जब बात करेंगे तो वो आपकी बात सही है लेकिन यहाँ वैशेषिक दृष्टि से अगर बात करेंगे ये वैशेषिक कहता है इसको सर्वव्यापक है वो अटना वटना यह आ सकता हाँ हाँ यहाँ तो बस स्थान दे रहा है बस इतनी बात करना है ये निरवय है इसको सावयव नहीं मान सकते ये निरवय है इसलिए तो मैं इस बात को केवल एक आकाश को लेकर के चल रहा हूँ मैं पहले भी यही एकाश था आज भी जो मैं बोल रहा हूँ इसी एकाश को लेकर के बात कर रहा हूँ क्योंकि हम वैशे में चल रहे हैं, इस दृष्टिकोण से हाँ जी पांच भौतिक यही तो यहाँ की विशेषता है की निरवय आप मूल द्रव्य इसको मूल माना है इसलिए निरवय है ठीक है मूल द्रव्य है लेकिन पांचों का ये आकाश नहीं, नहीं नहीं जो अभी वर्तमान में जो है, हाँ, हाँ, वो वो सब प्योर, प्योर प्योर प्योर आकाश है ओनली वन शुद्ध आकाश है पृथ्वी जल ये चार चीज तो पांचो भूत मिलकर के मिल करके आकाश ऐसा नहीं बना नहीं ये ये जो धरती दिख रही है न इस धरती का नाम भी पृथ्वी वैसे रख दिया है ठीक है वैसे जिसको वास्तव में पंचमा वाला पंचमा भूतों में जिसको पृथ्वी कहते हैं वो पृथ्वी नहीं है ये क्योंकि वो पृथ्वी तो कारण है वो दिखती नहीं है वो पृथ्वी वो परमाणु है बहुत सूक्ष्म है मतलब इंद्रिय ग्राह्य नहीं है अत इंद्रिय है इसीलिए उस पृथ्वी को देखने के लिए समाधि की आवश्यकता है यूं दिख रही है तो इसके लिए समाधि लगाने के लिए इतना मेहनत क्यों करे आदमी ठीक है ना तो प्रत्यक्ष हो रहा है जब ये प्रत्यक्ष हो रहा है अब इनको देखने के लिए मेरे को समाधि की क्या आवश्यकता है ये प्रत्यक्ष नहीं है।, है और वो भी प्रत्यक्ष है उसके लिए कोई समाधि की आवश्यकता नहीं है वो तो कोई भी यानी चोर डाकू भी उसका प्रत्यक्ष कर सकता है लेकिन जो पंचमा भूतों में जिसको पृथ्वी कहते हैं उसके प्रत्यक्ष के लिए समाधि की आवश्यकता है क्योंकि वो अतिय गोचर नहीं है ऐसे भी वाग्नि आकाश नहीं है ऐसा आकाश तो उसके लिए जरूरत नहीं है मतलब वो पंचमा भूतों वाला आकाश अलग है और हमको जो दिख रहा आकाश वो अलग है ऐसी जरूरत ही नहीं है वही आकाश यहां पर है जो अभी जिस आकाश में हम चल रहे हैं वही आकाश है पंचमा भूतों वाला आकाश्वी तो हाँ, हाँ, आकाश वैसा नहीं आकाश वैसा नहीं है वो पंचमा भूतों वाला ही आकाश यहां सर्वत्र व्यापक है ऐसा है या बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को हाँ जी तो आकाश है, उससे ये आकाश नहीं, बना। नहीं ये वही है उसी आकाश से काम चल रहे तो उसको फिर पांचों को बना करके एक नया आकाश की क्या जरूरत पड़ रही है हमको उसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ इसकी इसलिए जरूरत है क्यूँकी इस दर्दी के बिना हम नहीं रह सकते और ये इतना इतनी बड़ी है और पृथ्वी के बहुत सारे गुण इसमें है विद्यमान है इसको भी पृथ्वी कह दिया गया फिर ऐसे कोई आकाश पंचमा बूतों वाले आकाश अलग है और फिर पांचों को मिला करके फिर एक आकाश बना तीन आकाश हो जाएंगे दो आकाश से ही समस्या उत्पन्न होती है लोगों को अब तीन तीन कैसे बनाएंगे इसलिए इसको नहीं बनाया गया बस वो पंचमा भूतों वाला आकाश तो स्वतः सर्वत्र व्यापक है बस ऐसा है ठीक है हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। कार्य द्रव्य उत्पाद मत कार्य द्रव्य उत्पादक शक्ति मत द्रव्य सत्ताकं ये जो कहा जा रहा है ये समवाय कारण को लेकर के बताया जा रहा है एक अलग बात कही जा रही है समवाय उसको भी कहते हैं जो कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता हो समवायी कारण जो है दो प्रकार के होते हैं एक समवाय कारण वो है जो कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है ठीक है ना किसी भी कार्य को उत्पन्न कर सकता है वो कारण द्रव्य होने के नाते हाँ उपादान कारण तो इसलिए वो कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है और उत्पन्न करके अपने में धारण कर लेता है उसको समवाय कारण कहते हैं कुछ समवायी कारण यह है वो उपादान कारण के रूप में नहीं है बस वो केवल गुणों को धारण करते हैं इसलिए है, वो समवायी कारण है जैसे आत्मा है परमात्मा है अथवा सत्वरस्तम स्तम है ठीक है ना वो सत्वरस्तम भी आ, अपने गुणों के वो समवायी कारण है जब सत्वरस्तम के रूप में रहते हैं तो अपने गुणों के वो समवायी कारण है पर ये जो उत्पन्न हुए कर्म पदार्थ हैं जैसे बुद्धि है महतत्व है ये सारे के सारे ये अगले अगले कार्यों को उत्पन्न करते रहते हैं इसलिए किसी की दृष्टि से कोई कार्य है किसी की दृष्टि से कोई कारण है इस रूप में ये कार्यद्रव्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है इसलिए इसको संवाय कारण भी कहते हैं ये उत्पन्न पदार्थों में ही लागू होगा कार्य द्रव्य उत्पाद शक्ति मत जो है ये कार्य को लेकर यानी उन कारण द्रव्यों को उपादान कारणों को लिया जा रहा है जिनसे कार्य उत्पन्न होते हैं। हाँ कार्य द्रव्य ये कारण द्रव्य कार्य द्रव्य नहीं कारण द्रव्य उन कार्य द्रव्यों को लेना चाहिए जो कार्यों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखते हैं ऐसे कारण द्रव्यों को भी संवाय कारण कहते हैं फिर कहा जाते कार्य द्रव्य जब कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है तो तदंतरे वर्तमानम ये कार्य द्रव्य उस कारण द्रव्य में वर्तमान रहते हैं अर्थात कार्यनाश अपि अनश्वरम सत कार्य के नष्ट हो जाने पर भी ये जो कारण रूपी द्रव्य है ये अनश्वर के रूप में रहता है और गुण कर्माभ्याम च लक्षित सत्ताकम ये गुण और कर्मों से लक्षित होने वाला है गुण कर्म रूपी गुण कर्मों से लक्षित जाने जाने वाला सत्तात्मक पदार्थ है गुण कर्मो अविनाभाव आधारा गुण और कर्म को अविनाभाव रूप से यानी नित्य संबंध से अपने में धारण करके रहता है और कर्म। हाँ जी होता नहीं का मतलब है जब भी उत्पन्न होगा उसी में अपने में धारण करता है कर्म उत्पन्न होगा तो कर्म तो हमेशा कहीं दूसरी जगह जाने का होगा कर्म उत्पन्न ऐसा है जहां भी औखा तो वो कर्म द्रव्य में ही तो उत्पन्न होगा ना द्रव्य से बाहर कहीं उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि कर्म को धारण करने वाला द्रव्य है तो जब कर्म उत्पन्न हो उत्पन होता है द्रव्य में उत्पन्न होता है हाँ इस बात को समझ लेना जब आदमी जा रहा है तो कर्म आदमी में हो रहा है हाँ गति जो हो रहा है वो आदमी में हो रही है आदमी से बाहर कोई कर्म नहीं होता क्योंकि उसका आधार कोई और है ही नहीं है द्रव्य ही उसका आधार है तो द्रव्य में ही कर्म हो रही है ठीक है ना तो जब भी वो कर्म को धारण करेगा तो द्रव्य धारण करेगा तो कर्म में कर्म द्रव्य में ही रहता है ये कहना चाह रहे हैं इस, इस रूप में कहना चाह रहे हैं कि गुण कर्म को अविनाभाव रूप से वो धारण करने वाला होता है द्रव्य तब तब द्रव्य में ही रहेगा द्रव्य से बाहर नहीं रहेगा ये अविनाभाव संबंध है उसका ठीक है हाँ जी हाँ जी उनका यह प्रश्न था कि मतलब आत्मा आ आ, आ, आ, आ, आ, आत्मा को शरीर ने धारण किया है इस रूप में उन्होंने कहा है मैं ऐसा नहीं बोला है क्योंकि शरीर में रहता इस रूप में तो धारण करने वाला है आ? लेकिन ऐसा नहीं है कि आत्मा बिना शरीर के रहता हो नहीं रहता हो आत्मा एक अलग स्वतंत्र द्रव्य ये कालग स्वतंत्र द्रव्य है बस इतना है आत्मा शरीर में रहता है क्योंकि शरीर बहुत बड़ा है इसके अंदर रहता है पर आत्मा का समवाही कारण शरीर नहीं है ये मैंने बोला था अगर समवाही कारण होता आत्मा शरीर तो फिर बिना शरीर के आत्मा नहीं रहना चाहिए समवाही कारण उसको कहते हैं जिसको नित्य संबंध से धारण करके रखता हो ऐसा इसलिए आत्मा का कोई समवाही कारण नहीं है कोई समय कारण नहीं वो तो स्वयं स्वयं आ, आ, आ, आ, अपने आप में आश्रित है मतलब आत्मा जो है है, स्वयं में निष्ठ जैसे परमात्मा स्वयं में स्थित है।, तो तो है नहीं सर्वत्र की बात नहीं हो रही है परमात्मा को, को कोई धारण नहीं करता परमात्मा में स्वयं अपने आप को धारण किया हुआ है परमात्मा को अपने आप में धारण किया हुआ हाँ जी लेकिन सर्वव्यापक नहीं आकाश से बड़ा मतलब जितना बड़ा परमात्मा उतना बड़ा आकाश है अवकाश तो सर्वव्यापक है उसकी भी कोई सीमा नहीं है ठीक है आकाश भी अपने है में स्वयं आधारित है आत्मा तो नहीं, नहीं, आकाश, नहीं आकाश आकाश अपने आप में पदार्थ तो नहीं है याद रखना द्रव्य नहीं है कोई वो आकाश नहीं कह रहा हूँ हाँ तो असत्तात्मक आकाश ही तो कह रहा हूँ वो तो वो अवकाश है ना मतलब अवकाश का मतलब है जिसमें कोई द्रव्य नहीं है खाली स्थान वो बहुत बड़ा है उसकी कोई सीमा नहीं अवकाश की जी। लेकिन सर्वव्यापक है उसमें किसका आधार है उसका आधार क्या आकाश है ईश्वर है स्वयं कैसे इस इस रूप में आधार है हमें कोई इस रूप में कोई आपत्ति नहीं है उस रूप में तो सभी आकाश में रहते हैं मतलब यहां आधार का मतलब यह होता है जैसे कार्य द्रव्य को कारण धारण करता है बिना कारण द्रव्य के कार्य द्रव्य नहीं रह सकता ठीक है ना तो ऐसे आत्मा बिना किसी के रह नहीं सकता ऐसा नहीं है कोई ऐसा द्रव्य हो जिसको धारण किए बिना आत्मा नहीं रह सकता ऐसा है ही नहीं है इस रूप में वह स्वयं में निष्ठित है ये मैं कहना चाह रहा हूं फिर आपने कहा आकाश तो आधार है उस रूप में तो आधार है हम में तो आपत्ति नहीं है वो कोई धारण करे तो भी वो आधार बन रहा है नहीं करे तो भी आधार बन रहा है वो तो अवकाश है वो तो किसी अवकाश में तो रहना ही रहना है जैसे परमात्मा भी अवकाश में ही है ऐसे परमात्मा भी परमात्मा जैसे अवकाश में वैसे जीवात्मा भी अवकाश में है जैसे परमात्मा को किसी ने धारण नहीं किया है ऐसे इस आत्मा को भी किसी ने धारण नहीं किया है इस रूप में और अगर आकाश आत्म, ने आ, आत्मा को धारण किया तो वैसे परमात्मा को भी आकाश ने धारण किया ऐसा मानना पड़ेगा क्योंकि वो भी तो अवकाश में है तो इस दृष्टि से आत्मा स्वयं में प्रतिष्ठित है और जीवात्मा भी स्वयं में प्रतिष्ठित है पर जीवात्मा को स्वयं में प्रतिष्ठित नहीं कहा जाता है क्योंकि वो उसको प्रकट करने वाला है परमात्मा ईश्वर के कारण से आत्मा प्रकट होता है संसार के कारण से प्रकट होता है इसलिए उसको प्रकट करता मानते हैं इसको उसलिए ईश्वर को आधार मानना पड़ता है हमको क्योंकि ईश्वर ही इसको अभिव्यक्त करता है अगर ईश्वर आत्मा को अभिव्यक्त नहीं करता तो आत्मा को कुछ भी पता नहीं चलता कुछ भी बोध नहीं होता पर परमात्मा के लिए ऐसा नहीं है उसको कोई अभिव्यक्त करने वाला नहीं होता इसलिए वो स्वयं में प्रतिष्ठित है उस वक्त कोई आधार नहीं आधार तो जब तक शरीर में रहेगा तो शरीर रहेगा कोई बात नहीं जब शरीर नहीं है तो अवकाश में रहता है हाँ तो अवकाश है खाली स्पेस है उसमें तो कोई बात नहीं है वो अपने आप में कोई पदार्थ ऐसा तो है ही नहीं कि भाई वो उसको धारण करना है वो तो अवकाश में रह रहा है कहीं तो रहना है ना खाली स्पेस में रहता है वहां नहीं तो यहाँ रहेगा कहीं ना कहीं रहेगा अवकाश में रहता है इस रूप अवकाश उसका आधार है इस रूप में आप कह सकते हैं इस रूप में तो परमात्मा का भी आधार है मैं ये कहना चाह रहा हूं पर उसको आधार के रूप में नहीं गिना जाता <banco one psychologicaloda> है उसको आधार के रूप में नहीं गिना जाता आधार के रूप में उसको गिना जाता है जैसे कार्यकार द्रव्य के रूप में जो आधार माना जाता है या किसी को अभिव्यक्त करने के रूप में आधार आधे माना जाता है उस रूप में क्योंकि बिना परमात्मा के अभिव्यक्त किए जीवात्मा प्रकट नहीं हो सकता तो परमात्मा ने जीवात्मा को अभिव्यक्त किया संसार बना करके प्रकट किया इसलिए परमात्मा को कहा जाता है सर्व प्रकाशको देवी रविष्टया में जब हम पढ़ते हैं ना तो देवी का अर्थ स्वामी दयानंद लिखते हैं सर्व प्रकाशक है ईश्वर तो सबको प्रकाशित करता है अब यह सबको प्रकाशित करने की व्याख्या आप जब करेंगे उस वाक्य में ये भी आएगा कि आत्मा को भी शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि दे करके प्रकट करता है और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को भी उत्पन्न करके प्रकट करता है तो सत्वर स्तंभ को लेकर के ब्रह्मांड बना करके ब्रह्मांड को प्रकट करता है और हमको शरीर आदि साधन दे करके प्रकट करता है अगर ऐसा परमात्मा नहीं करता है तो हम प्रकट नहीं हो सकते प्र परमात्मा प्रकट करता है तभी हम अपने आप को जान पाते हैं अगर परमात्मा प्रकट नहीं करता है तो हम अपने आप को नहीं जान सकते पर परमात्मा के ऊपर ये लागू नहीं होता है परमात्मा तो स्वयं प्रकट है उसको कोई प्रकट नहीं करता अगर कोई ना भी प्रकट करो खुद को जानता है सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ पर आत्मा ऐसा नहीं इस रूप में आत्मा को प्रकट करता है परमात्मा हाँ जी दो हाँ जी जो था तो जी उसके तो जी की मतलब मनुष्य धर्मशास्त्र में थे थे। जो धर्म वहां कहा गया वो धर्म है क्या ग्रहण तो बोले कि नहीं वो ग्रहण उसका ग्रहण नहीं विशेष धर्म है लेकिन थोड़ा सोचते तो थे पता लगता है कि जो मनुस्पृति में धर्म बताया जा रहा है वर्णाश्रम अर्थात तो जो वर्णाश्रम के द्वारा हम जो जिनको जानेंगे वो वहाँ धर्म बताया जा रहा है वर्णाश्रम लाल कपड़े पहनना पीले कपड़े पहनना ये कोई वहाँ धर्म नहीं बताया जा रहा है वहां धर्म वही बताया जा रहा है जो यहाँ बताया जा रहा है जो जिन चीजों को जानने के लिए कह रहे हैं वही यहाँ धर्म है और वही है में है। नहीं नहीं देखिए तो मे, मनुस्मृति में जो धर्म बताए जा रहे हैं ना वो वानप्रस्थ के कर्तव्य क्या है सन्यासी के कर्तव्य क्या है और गृहस्थ के कर्तव्य क्या है ब्रह्मचरी के कर्तव्य क्या है ये बताए जा रहे हैं वही देवी मनुस्मृति में धर्म नाम से नहीं कहा है जहा जहाँ पे भी धर्म शब्द आया वहाँ किसी तरह की आप किसी भी तरह से इसको जोड़ सकते हैं द्रव्य गुरान्य विषय सकते हैं क्या कहा देखिये शुरुआत में वहात प्रियम ऐसा धर्म सनातन कहा सत्य सत्य को जाना है तब ये सत्य क्या है उसको सत्य को सत्य के रूप में जाना तो सीधी व्याख्या वहाँ वर्णाश्रम की नहीं है फिर समाज मोस्ती वहाँ पे जो ये आठ लोग दस में नहीं घटते। नहीं आप ये बताइए सत्य किस पदार्थ का धर्म है हर जो पदार्थ इधर मत जाइए, वो, वो, वो एक अलग बात है मतलब यहाँ सत्य बोलना चाहिए ये जो सत्य बोलना चाहिए ये जो सत्य है ये किस पदार्थ का गुण है ये आप बताइए किस पदार्थ का गुण हाँ ये जो छे है छ पदार्थ जो हो, उसको हो, जैसे है, उसको जैसे ऐसे नहीं सत्य बोलना मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए ये जो सत्य है जिसको बोला जा रहा है ये सत्य किस पदार्थ का धर्म है गुण है आत्मा का। आत्मा के गुणों में सत्य को कोई गुण नहीं गिना है याद रखना चौबीस गुणों में कौन सा गुण है यह सत्य ये बताइए चौबीस गुण बताए ना आपके सामने इन चौबीस गुणों में सत्य कौन सा गुण है और धर्म कौन सा गुण है न्याय कौन सा गुण है बताइए कर्तव्य कौन सा गुण है पकड़ में आ रहा है आप लोगों को वो अलग प्रकार का धर्म है और जो यज्ञ बताया जा रहा है गृहस्थ का धर्म है कि वो गृहस्थ का मतलब जो द्विज व्यक्ति है द्विज व्यक्ति का धर्म है उसको राजसू या करना है राजसु या मतलब क्षेत्रीय गृहस्थिका जो क्षेत्रीय वर्ण में रहने वाला है क्षेत्रीय का धर्म है राजसु या करना ब्राह्मण का धर्म है सोमया करना ऐसा तो वो अलग प्रकार के धर्म है वो धर्म कौन से पदार्थ के धर्म है यहाँ वाले बता छह पदार्थों में करना। कहां नहीं वान को नहीं बोल रहा मैं मैं ये बोल रहा हूँ राजसु राज याग करना एक क्षेत्रीय व्यक्ति का धर्म है वहां कर्तव्य है वो धर्म का मतलब वह कर्तव्य है ये इस पदार्थ का को कोई गुण नहीं बताया को मैं जितना को देखा वहां क्या धर्म किसको तो कहा वहां ऐसा है वह ये बताया है कि अपने आश्रम के कर्तव्य का पालन करना धर्म ये बताया गया पढ़ लेना पहले मैं पढ़ क्या रहा पूरे म, पूरी मनुस्मृति को नहीं पढ़ा होगा वो श्लोक को पढ़ के आए होंगे धीति क्षमा दमोस्ते निग्रह ये धर्म के लक्षण हैं ठीक है ना उसमें मैं कोई आपत्ति नहीं है धैर्य रखना हाँ एक धर्म है ठीक है ना धर्म के दस लक्षणों में एक धर्म है वो धैर्य रखना तो ये धैर्य जो है यह किस पदार्थ का गुण है इन चौबीस गुणों में कोई है आया है इसमें नहीं आया आप वहां के जो भी धर्म लेकर के आओ यहां पर इन 24 गुणों में कोई गुण नहीं है उसमें इसलिए वहां का धर्म अलग है और मीमांसा में बता हुआ धर्म अलग है और यहां का धर्म अलग है ये पदार्थ के धर्मों की बात चल रहे हैं वहां पदार्थों के धर्मों की बात नहीं वहां कर्तव्य रूपी धर्म की बात हो रही है वहां पर वहां कर्मों की चर्चा है वहां जो कर्म करने होते हैं ना कर्म मतलब आपको पुण्यकर्म करना है ये आपका धर्म है आपको पाप कर्म नहीं करना यह अधर्म है वहां वहां पुण्य पाप और पुण्य रूपी कर्मों को के माध्यम से धर्म अधर्म का निर्णय होता है वहां पर यानी आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आप पुण्य कर्म कर रहे हैं ये पुण्य करना ही धर्म है वह यह बताया गया पाप कर्म करते हैं तो पाप करना गलत है और पाप करना अधर्म है तो वहां धर्म अधर्म इस रूप में है पूरे पूरी मनुस्मृति को आप पढ़िएगा आपको स्पष्ट पता लग जाएगा वहां बिल्कुल अलग ही धर्म है वहां तो आश्रम व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए अलग अलग नियम बताए गए हैं वो नियम व धर्म है। हाँ याद रखना वो नियम व धर्म है। ऐसे ही वहां राजु या करना है अश्वमेध या करना है सोमयाग करना है और दर्शेष्ठि करना है पूर्णमा सेष्ठि करना है चतुर्मा सेष्टि करना है वो जो कर्तव्य बताए वहां पर आश्रम वालों के लिए वो उनका धर्म है वो अलग प्रकार के धर्म है ये इन धर्मों से बिल बिल्कुल अलग धर्म है वो और ये धर्म तो अलग ही है ये तो स्पष्ट है यहां पर फिर आप बाद में सोच लेना वहां पर जाकर के चले हम आगे हा जी ठीक है कोई बात नहीं ऐसा है कि देखिए मनुष्य के मन में संशय जो आता है जब तक तो संशय का निवारण नहीं होता है और संशय का निवारण भी समुचित रूप में नहीं होता है ना फिर व्यक्ति के मन में वो बात बनी रहती है तो किसी ना किसी रूप में समझ ले ठीक है ना अच्छा कई बार क्या होता है समझ में नहीं आता है या तो समझाने वाला ठीक प्रकार से समझाया नहीं है ये भी हो सकता है अथवा समझाने वाले ने ठीक प्रकार से समझाया तो है दूसरों को समझ में आ रहा है लेकिन उन उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है यह भी हो सकता है, दोनों बात है, गलतियां दोनों पक्षों में हो सकती या तो मेरे को समझ में समझाना नहीं आ रहा है अथवा मेरे को समझ समझाना तो आ रहा है बाकी लोग तो समझ रहे हैं इन धर्मों को और वो नहीं समझ पा रहे तो वो क्या दिमाग में रख करके नहीं समझ पा रहे वो वो खुद समझेंगे क्योंकि एक स्वतंत्र दिमाग बना करके इन सबको देखना पड़ेगा आपको तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा हाँ जी पूछिए कोई, तो तो पूछ कोई बात नहीं आप तो पाठ तो नहीं होगा नीजिए कोई बात नहीं आप पूछ लीजिए नहीं वेग से कर्म उत्पन्न होता है वेग से कर्म उत्पन्न होता है आत्म प्रयत्न से हाँ तो प्रयत्न प्रयत्न भी एक गुण है ना प्रयत्न एक गुण है तो प्रयत्न से हम वेग उत्पन्न करते जैसे मैं इसको उठा करके आपकी ओर फेंकना चाहता हूं तो मेरा प्रयत्न गुण काम कर रहा है वहां पर उस प्रयत्न प्रयत्न की प्रेरणा से मैंने अपने हाथ में वेग गुण को उत्पन्न किया उस वेग गुण से आप आप तक ये आ गया कर्म कर्म उस वेग गुण के माध्यम से वेग ने कर्म अगले अगले कर्म उत्पन्न करता गया और ये आप तक पहुंच गया जितना वेग दिया उस वेग के हिसाब से ये उतने दूर तक जाए नहीं। हाँ जी हाँ जी एक तो आत्मा प्रयत्न से वेग उत्पन्न होता है हाँ जी, इसमें जी? हाँ उत्पन्न होता है बिना कर्म के ना बिना <शुष्या> कर्मों के उसका कर्म, देव तो एक, एक कर्म उत्पन्न होता है प्रयत्न से प्रयत्न से कर्म उत्पन्न होता है ठीक है ना प्रयत्न से एक कर्म उत्पन्न हुआ फिर उस कर्म से फिर वेग उत्पन्न होता है फिर उस वेग से फिर नए नए कर्म उत्पन्न होते हैं तो पहले कर्म में प्रयत्न कारण है हाँ तो प्रयत्न गुण ही तो प्रयत्न गुण ही कर्म का कारण बनता है मुख्य तो या तो मनुष्य का प्रयत्न हो या ईश्वर का प्रयत्न प्रयत्न तो किसी न किसी का होगा ईश्वर के प्रयत्न से भी कर्म होते रहते हैं ना? और मनुष्य के प्रयत्न से भी कर्म होते रहते हैं उसमें वेग नहीं है क्या मतलब जो नहीं जो कर्म प्रयत्न से कर्म उत्पन्न होता फिर उस कर्म उस कर्म से फिर वेग उत्पन्न होता जो प्रयत्न से कर्म उत्पन्न हो जो कर्म से वेग उत्पन्न हो उसके बीच प्रयत्न के बीच में जो कर्म उसमें क्या मतलब प्रयत्न के कि जो प्रयत्न से कर्म उत्पन्न हुआ है उसमें वेग नहीं, है। नहीं। उसमें... उसमें तो वेग नहीं है वेग का कोई कर्म होता है गा? क्यों नहीं, नहीं हो सकता <laughs> पहला जो कर्म है वो आत्म प्रयत्न से ही हो रहा है तो उस कर्म से फिर वेग उत्पन्न होगा फिर उस वेग से फिर नए नए कर्म उत्पन्न होते रहेंगे उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है कर्म व्यक्ति कर्म कैसे उत्पन्न प्रयत्न से उत्पन्न होता है ना उत्पन्न हो रहा है कर्म कैसे चलेगा कर्म कैसे होगा क्या मतलब जो कर्म है कोई भी कर्म होता तो कर्म होते ही वहाँ वहाँ अल्प वेग हो सकता है उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है जो कर्म उत्पन्न हुआ है पहला जो कर्म उत्पन्न हुआ उस पहले कर्म में कुछ तो वेग हो सकता है जितना वेग है उतना उतने तक कर्म रहेगा प्रयत्न से कर्म और वेग उत्पन्न पड़ेगा क्या थोड़ा सा तो कर्म और वेग दो नहीं ऐसा कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आत्मा ने प्रयत्न किया तो कर्म उत्पन्न हो गया क्योंकि आत्मा से कुछ न कुछ तो प्र, प्र, कर्म उत्पन्न होगा उस कर्म में आ, अगर आप सूक्ष्मता से अगर देखना चाहें तो वेग भी उत्पन्न हो सकता है इसमें कोई आपत्ति नहीं जी, कर्म छे प्रकार के पांच प्रकार, प्रकार के हाँ बताएगी जो कर्म बताए गए ये बिना वेग के कर्म हो सकते हैं क्या बिना वेग के कर्म बन सकते हैं के कहा जा सकता वेग के कर्म कैसे कहेंगे वेग के आधार ही तो पर ही ये कर्म होंगे ठीक है उसका आधार क्या है वो तो प्रयत्न है प्रयत्न तो कर्म उत्पन्न हो रहा है हाँ तो उस प्रथम प्रयत्न से जो कर्म उत्पन्न हुआ है उस कर्म में कुछ तो वेग उत्पन्न हो सकता है उसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है वेग और कर्म दोनों प्रयत्न से साथ साथ उत्पन्न हो गए हो हाँ, सकता है उसमें कोई आपत्ति नहीं वेग तो गुण है ना। तो गुण से गुण उत्पन्न हो ही सकता प्रयत्न से, से, से वेग उत्पन्न किया वेग से फिर कर्म कर्म वेग कर्म वेग उल्टा कर रहे जैसे आप बोल रहे की प्रयत्न से कर्म उत्पन्न होगा वहां यह कर देते प्रयत्न से वेग उत्पन्न होगा और उस वेग से कर्म फिर प्रयत्न से वेग उत्पन्न होता है और वेग से फिर कर्म उत्पन्न होता है ऐसा इसको मैं वेग। नहीं आ, तो नहीं नहीं, किया नहीं तो तक तक इस पर इस पर, इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या प्रयत्न से सीधा कर्म उत्पन्न होता है या प्रयत्न पहले वेग उत्पन्न करेगा फिर उस वेग से कर्म उत्पन्न होता है ये विचार कर लेंगे इसको मैं विचार करके आता हूँ हाँ जी अभी आप, पहले आप बोल रहे थे आ, कि आ, सत्व और तम इन तीनों के गुण गुण गुण होते होते हैं हैं हैं ये जो गुण है, है तो, गुण गुण तो सांख्य दर्शन में है न क्यूँकी रजोगुण की प्रवृत्ति बताया न सत्योगुण सत्यगुण की वहाँ प्रकाश बताया स्थिति बताया स्थिति दो प्रकार के है आयोग दर्शन में तो, तो सांख्य योग एक ही बात है वहां पर तो सांख्य में भी बताया है योग में भी बताया गया है तो इसलिए मैं सांख्य का नाम दिया है तो वहां पर जो सत्वगुण की वो स्थिति है स्थिति दो प्रकार की होती है प्रकाश के रूप में स्थित है और एक तमगुण के रूप में स्थित है एक में तो प्रकाश है उसका प्रकाश उसका स्वभाव है प्रकाश क्रिया स्थितिशील है का तो सत्वगुण का प्रकाश है प्रकाश का मतलब है शांत रहना प्रकाश का मतलब शांत आप ले सकते हैं और प्रवृत्ति रजोगुण रजो की बताया वहां क्रिया बताई वहां पर उसमें कर्म है और इधर बताया ऐसा ढेर मतलब तो बता तो सारे गुण रहते हैं तो इस तरह का कुछ हाँ तो बहुत सारे गुण हैं वहां पर बहुत सारे गुण बताए उसमें कोई आपत्ति नहीं है रूप और गंध स्पर्श जितने भी कार्य पदार्थों में है वो कारण पदार्थों में है तभी तो है वो सारे गुण है जो आज आप कार्य पदार्थों में जितने चौबीस गुणों में से जितने गुण जड़ पदार्थ के हो सकते हैं वो सारे के सारे गुण कारण पदार्थों में सत्वरस्तम में हैं किस में क्या गुण है वो एक अलग बात हो गई जैसे रूप है तो किस में है वो रूप सत्व में है या तम में रजोगुण है वो एक अलग बात हो गई लेकिन उन्ही में से ये गुण आए ये तो निश्चित है हाँ जी ठीक है ओंकार अच्छा पोने छार हो गया ठीक है अच्छी बात है किसी को आ, अच्छा लगता होगा किसी को खराब लगता होगा पाठ ही नहीं हुआ है लेकिन पाठ नहीं हुआ है तो भी कुछ बातें तो हमारे सामने आ गई ना बहुत सारी बातें हैं तो इन बातों को भी समझना इसको आ, मतलब समय व्यर्थ हो गया ऐसा कोई ना समझे और कई बार ऐसी बहुत सारी बातें आती है तो उनसे भी व्यक्ति को स्पष्ट हो जाता है किसी के प्रश्न से किसी को स्पष्ट हो जाता है कई बार कोई पूछता ही नहीं कुछ आप में सही से भी है ना कुछ भी नहीं पूछते इसका मतलब ये नहीं कि उनके मन में कोई प्रश्न नहीं होता है कुछ तो होता ही होगा तो दूसरे के प्रश्नों से भी उनको समाधान हो जाता है इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ओ, को प्रणाम